श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीन छः दिसंबर अठारह सौ चौरासी श्री बंकिम और भक्ति योग ईश्वर प्रेम बंकिम श्री राम कृष्ण के प्रति महाराज भक्ति का क्या उपाय है श्री राम कृष्ण व्याकुलता लड़का जिस प्रकार माँ के लिए माँ को न देखकर बेचैन होकर रोता है उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त तक किया जा सकता है अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है उस समय समझा जाता है कि सूर्योदय में अब अधिक विलंब नहीं है उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलम्ब नहीं है एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूँ बता दीजिए गुरु ने कहा आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए दोनों जल में उतर पड़े इतने में ही एका एक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबा कर रखा फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया गुरु ने पूछा कहो तुम्हें कैसा लग रहा था शिष्य ने कहा ऐसा लग रहा था कि सभी प्राण अभी प्राण जाते ही हैं प्राण बेचैन हो रहे थे तब गुरु ने कहा ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचैन होंगे तभी जानो कि अब उनके साक्षात्कार में विलम्ब नहीं है तुमसे कहता हूँ ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा जरा गोता लगाओ गहरे जल के नीचे रत्न है जल के ऊपर हाथ पैर पटकने से क्या होगा यथार्थ मणि भारी होता है वह जल पर तैरता नहीं वह जल के नीचे डूबा हुआ रहता है असली मणि प्राप्त करना ही तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा बंकिम महाराज क्या करूं? पीठ पर काग बंधी हुई है सभी हंसे वह डूबने नहीं देती श्री रामकृष्ण उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं उनके नाम से काल का फंदा कट जाता है गोता लगाना होगा नहीं तो रत्न नहीं मिलेगा एक गाना सुनो भावार्थ रे मेरे मन रूप के समुद्र में गोता लगा ओ रे तल अतल पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा ढूंढो ढूढ़ो ढूँढ़ने पर हृदय के बीच में वृंदा बन पाओगे और हृदय में सदा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा कबीर कहते हैं सुन सुन गुरु के श्री चरणों का चिंतन कर श्री रामकृष्ण ने अपने देव दुर्लभ मधुर कंठ से इस गाने को गाया सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे गाना समाप्त होने पर फिर वार्तालाप शुरू हुआ श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते वे कहते हैं ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अंत में क्या पागल हो जाऊं जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते हैं बौरा गए हैं परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्चिदानंद अमृत का समुद्र है मैंने नरेंद्र से पूछा था मान लो कि एक बर्तन रस है और तू मक्खी बना है तो तू कहाँ पर बैठकर रस पिएगा नरेंद्र ने कहा किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ा कर पीऊंगा मैंने कहा क्यों बीच में जाकर डूब कर पीने में क्या हर्ज है नरेंद्र ने कहा फिर तो रस में डूब कर मर जाऊंगा तब मैंने कहा भैया सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं है यह रस अमृत रस है इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं अमर हो जाता है तभी कह रहा हूं गोता लगाओ कोई भय नहीं है डूबने से अमर हो जाओगे अब बंकिम ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया वे विदा लेंगे बंकिम महाराज मुझे आपने जितना बेवकूफ समझा है उतना नहीं हूं एक प्रार्थना है दया करके कुठिया में एक बार चरण धूली श्री रामकृष्ण ठीक तो है ईश्वर की इच्छा बंकिम वहाँ पर भी देखेंगे भक्त हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए कैसा जी कैसे सब भक्त हैं वहाँ पर जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था उनकी तरह है क्या सभी हंसे एक भक्त महाराज गोपाल गोपाल की कहानी क्या है